<coughs> स्वप्न अवस्था में जितने दृश्य पदार्थ हैं है चित्त दृश्य तो हेतु के द्वारा जागृत अवस्था में जितने पदार्थ है उसको मिथ्या और सप् दृष्टा के चित्त स्वप्न दस्ता के दृश्य होने से वह भी मिथ्या है इस पर जागृत काल में भी जागृत दृष्टा के चित्त जागृत दृष्टा के दृश्य होने से वह भी मिथ्या है दो हेतु के द्वारा एक हेतु चित्त और एक हेतु दृष्टि दृश्यत्व चित्त दृश्य हेतु के हे द्वारा तो हे दृश्य पदार्थ आत्मा अनात्मा सब मिथ्या है स्वप्न दृष्टान्त करके और दृष्टि दृष्टा के दृश्य जैसे स्वप्न दृष्टा का चित्त इस प्रकार जागृत अवस्था में चित्त भी दृष्टा के दृश्य होने दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है प्रमाण प्रतिहतम हेतु दृश्य दर्शन व्यतिरिक्क ग्राहक प्रमाण दृश्य दर्शन का व्यतिरिक्त भेद भेद ग्राहक प्रमाण दृश्य घट दर्शन है ज्ञान घट ज्ञान और दोनों का भेद ग्राहक प्रमाण है घटम अहम पश्या घटम अहम पश्या घटम घट हो गया दृश्य पश्या ज्ञान है तो ज्ञान और दृश्य दोनों भिन्न है दोनों भिन्न है भेद ग्राह के प्रमाण से बाधित तो होता है हेतुदैव चित्त दृश्य घट तो चित्त दृश्य है किंतु चित्त से भिन्न है और चित्त भी घट से भिन्न है दृष्टा से भिन्न है हेतुदेव बाधितुन हेतु का उत्तर देते उभय शनि उदेह नून दृश्य किं तदस्ती नोच्य लक्षणशून्यम उभ तृह्य उभय दृश्य दृश्य और दर्शन दृश्य घटादी दर्शन ज्ञान वो अन्य दृश्य अन्योन के द्वारा परस्पर के द्वारा सिद्ध होते है दृश्य घट ज्ञान से सिद्ध होगा ज्ञान भी घट विशेषण के द्वारा सिद्ध क्यूँकी घट ज्ञान पट ज्ञान आदि ज्ञान में विशेषण होता है विशेष विषय विषय सिद्धि के बिना ज्ञान सिद्ध नहीं होता घट विषय का ज्ञान घट विशिष्ट ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान पुस्तक ज्ञान सब ज्ञान में विशेषण तत्त विषय होते हैं विषय की सिद्धि ज्ञान के अधिनम और ज्ञान की सिद्धि विषय के अधिनम ज्ञान में विषय विशेषण होता है ज्यान में ज्यान ज्यान में ज्यान में ज्यान अन्य विषय अन्य सापेक्ष सिद्धि की किम तदस्ती थी नोचे क्या है दोनों दर्शन परस्पर सापेक्ष सिद्ध होते सिद्ध नहीं होते है। तो हे क्या इति न उचे कुछ नहीं है।, की की करने वाले कहते है। ही नहीं है क्यों नहीं है लक्षण शून्यम उभयम लक्षण है प्रमाण प्रमाण अरु चित्त्य दर्शन और उद्देश्य दोनों लक्षण प्रमाण कैसे ग्रहण होता है तन्मत नहीं बग्री तन दर्शन दृश्य चित्त नहीं ग्रहण होता है वस्तुतः नहीं है ऐसे उसमें चित्त और उद्देश्य ज्ञान और उद्देश्य ये दोनों ही तब उसमें अभिनिवेश होकर ऐसे ग्रहण होता है वस्तुतः ज्ञान अथवा अथवादृश्य अथवा दर्शन, दोनों ही सिद्ध नहीं दोनों है ही नहीं सिद्ध होती लक्षण प्रमाणाध्यान वस्तु तो सिद्धि दृष्य की सिद्धि होने के लिए दर्शन ज्ञान चाहिए प्रमाण और ज्ञान की सिद्धि भी विषय के बिना नहीं है विषय निरपेक्ष निरविषय ज्ञान अलग, अलग अलग ज्ञान में अलग अलग विषय विशेषण होते हैं विशेषण के बिना विशिष्ट विषय विशिष्ट ज्ञान होता है अर्थ नया निर्विक निर्विकार उसमें विशेष आता है अर्थ से ही विषय के द्वारा ही विशेष होता है निराकारतया ध्यान बुद्धि निराकार है इसलिए ज्ञान में विशेष होता, हो। होता है नहीं हो विषय के द्वारा ही विशेष होता है विषय के बिना ज्ञान में भेद सिद्ध नहीं होता इसलिए परस्पर सापेक्ष सिद्धियों से दोनों ही सिद्ध नहीं होता अन्य होने से टीका में दृश्य दर्शन परस्परापेक्ष सिद्धि के परस्पर परस्परापेक्षा सिद्धि सिद्धि हो दृश्य दर्शन हो ते दृश्य दर्शन परस्परापेक्ष सिद्धि के दृश्य सापेक्ष दर्शन सिद्धि दर्शन सापेक्ष विषय किसी आगे स्पष्ट करते दृश्य सिद्धे तदवचन दर्शन सिद्ध दृश्य विषय सिद्ध होगा तो विषय तो का ज्ञान तद तो का ज्ञान सिद्ध होगा ज्ञान होता है विषय विशिष्ट और तत्व से सिद्ध हो ज्ञान से सिद्ध तो ज्ञान की सिद्धि होना पड़े ज्ञान का विषय होगा तो ज्ञान के बिना विषय की सिद्धि नहीं होती ज्ञान अवित विषय सिद्ध होगा तब दृश्यम सिद्ध थी अनुन्यास या दृश्यम दर्शन वृश्य घटादी दर्शन ज्ञान दोनों ही सिद्ध नहीं होगा अनुन्या दोनों वस्तु जब सिद्ध नहीं होता है उनका भेद कैसे सिद्ध होगा सिद्ध में ही भेद होता है जो वस्तु ही सिद्ध नहीं है तो उसमें भेद कैसे होगा अब विभाग आवगा ही प्रमाणा का बात दृश्य दर्शन में विभाग को विषय करने वाले प्रमाण नहीं पूर्व ने कहा था दृष्य दर्शन भेद ग्राहक प्रमाण से बाधित है दोनों की सिद्धि नहीं होने से दोनों के भेद ग्रहण करने वाले प्रमाण नहीं होने से न तो बाद दर्शन भेद का प्रमाण ही नहीं तो उसके तरह बाध कैसे होगा हेतु हेतु तो। से बाधन होगा किंचवनाया प्रमाण प्रवृत्तिर वक्तव्य दृश्य की संभावना के लिए ही प्रमाण की होती, वृत्ति होतीधीना में, में प्रमेय की सिद्धि के लिए ही प्रमेय की कीवृत्ति होती संभावनायामेय की संभावना सिद्धि के लिए संभावना सिद्ध्यर्थ संभावना के लिए ही प्रमाणी प्रवृत्ति चाहिए नृश्यदर्शन अन्यतर नैरपेक्षण संभावना दृश्य अन्य की दर्शन का अपेक्षा नहीं करके सिद्धि सिद्ध सिध्ध नहीं होता है और दर्शन ज्ञान विषय के बना केवल सिद्ध नहीं होगा विषय है विशेषण निरपक्ष निरपेक्ष न निरपेक्ष होकर के एक दृष्य भी सिद्ध नहीं दर्शन भी सिद्ध नहीं संभावना नहीं अन्यसा परस्पर अनुन्यास तथा तो परस्पर पुरस्कार सिद्ध सिद्ध जो होता है परस्पर पुरस्कार परस्पर पूर्वक का दर्शन सिद्ध दृश्यपूर्वदर्शन सिद्ध्य दर्शनपूर्वक दृश्य सिद्ध्य वह कल सत्व दो कल किस्ती दृश्य दर्शन वह किस्ती है दृश्य अथवा दर्शन क्या है वास्तव विवेक नोचना प्रागुक्त ही अनया सदी किंच प्रामाणिक प्राणिकाणिकेद भेद संभव है दर्शन का भेद दृश्य दर्शन पढ़े प्रामाणिक हो प्रमाणिक सिद्ध हो तो दोनों का भेद सिद्ध हो जो वस्तु ही सिद्ध नहीं तो दोनों का भेद श्वास विषाणु और पुत्र का भेद श्वास विषाणु ही सिद्ध नहीं वंध्यापुत्र भी सिद्ध नहीं दोनों का भेद कैसे सिद्ध होगा दृश्य दर्शन प्राणिक दोनों सिद्ध हो तो दोनों का भेद सिद्ध होगा प्राणिक से प्राणिक भेद यदि प्रामणिक नहीं दृश्य दर्शन उन दोनों का भेद प्रामाणिक है, है नहीं होगा न तो दृश्य दर्शन है स्वरूप प्रमाण मस्ती दृश्य के स्वरूप में कोई प्रमाण नहीं दर्शन के स्वरूप में कोई प्रमाण नहीं दृश्य के स्वरूप में जो प्रमाण कहेंगे दर्शन ज्ञान वो ज्ञान की सिद्धि होगी विषय के बिना सिद्धि नहीं विषय होता है उसका विशेषण और विषय सिद्ध होने के लिए ज्ञान की सिद्धि चाहिए ज्ञान के बिना विषय की सिद्धि नहीं विषय जड़ है स्वरूप प्रमाण नहीं क्षणशून <coughs> उमेय विभाग वादि तो प्रमाण प्रमेय विभाग ऐसे ग्रहण होता है व्यवहार करते है यदि स्वरूप प्रमाण नहीं है तो प्रमाण प्रमेय का विभाग ज्ञान ज्ञान विभाग, विभाग कैसे ग्रहण होता है उसका उत्तर तोषण तन्मतेन तरह बार ऐसा दर्शन का भेद है अनुन्यास दोष है फिर इसे ही ज्ञान दिख होता है घातक दिखता है ऐसे पूर्व पुरा संस्कार से उत्तरोम होता है इसी संस्कार से संस्कार गीता में भेद इसे व्यवहार होता है तन्मतेन इव गृह्य तथम पाद विभाजत इस अर्थ में श्लोक के प्रथम पाद की व्याख्या जीवचित्ते उभे चित्त चैत्यून दृश्य इतरे तरह गम्य जीव चित्त जीवचित्ते उभय चित्त चैत्य चित्त और चैत्य विषय और विषय विषय हो गया चित्त ज्ञान विज्ञान और जीव है दृश्य ये दोनों विषय विषय अन्न दृश्य इतरे तरगम परस्परगम्य चित्त के बिना चैत्य चैत्य के बिना चित्त सिद्ध नहीं होगा परस्पर में चित्त से चित्त विषय के द्वारा विषय ज्ञान और ज्ञान के द्वारा विषय जीवादि विषय विषयापेक्षम ही चित्तम नाम बहुत जीवादि विषय जीव विषय आदि से जड़ जितने विषय है विषय सापेक्ष ही चित्त ज्ञान सिद्ध होगा अरे विषयक सिद्धि के चित्तापेक्ष जीवादिदृश्य चित्त ज्ञान जानसापेक्ष विषय की जीवादिदृश्यम अतस्ते अदृश्य इसलिए अन्नदृश्य परस्परदृश्य होतीय पाद व्याचस्ते द्वितीय पद किदस्ती नोचे तस्मा न किंचितस्त च उच्य दोनों परस्पर सापेक्षिशे न किचित उच्य चित चित्षणीय किं तदस्ती विवेकिन्य चित विज्ञान तथा चिंत्य क्या है इति नहीं नहीं। कुछ सदस्फुटी नहीं। कि तदस्ती पृष्ठ सती न कि अस्ती उच्य विवेकना योजना पर विवेकना दोष अनुसार न चित्त सिद्ध होता है न उसका विषय सिद्ध होता है उत्तम तो दृष्टान इस अर्थ को दृष्टान के द्वारा स्पष्ट करते हैं नपने हस्ती हस्ति चित्व विद्यते हस्ती हस्ती ज्ञान हस्त ज्ञान हस्ति जब नहीं तो उसके ज्ञान वास्तव नहीं ज्ञान मिथ्या है चित्त भी नहीं है हस्ती भी नहीं हस्ती ज्ञान नहीं हस्ति भी नहीं तथा यह विवेके नाम इस अभिप्राय यह मतलब जागृति में भी विवेकियों के दृष्टि से ना ना ज्ञान है विषय या से क्या ज्ञाने नागृत द्वितिया व्या व्याया शोक के द्वितीय लक्षणशून्यमय तन्मत नृह्य है इसकी व्याख्या करने की इच्छा से पुष्टि कथम जागृत काल में चित्त ज्ञान नहीं ज्ञान के विषय नहीं एक तदे अवतारियों व्याकृति उत्तराधिक अवतरण करके व्याख्या करते हैं लक्षणशून्य उभर लक्षण शब्द का अर्थ लक्ष्यते अनेनया लक्षणा जिसके द्वारा लक्ष्य ज्ञाते प्रमाण लक्षण का तो प्रमाण लक्षणशून्य प्रमाणशन्य उभय उभन गुण है चित्त चैत्यँ चैते दृश्य विषय अचित्तय ज्ञान यदन दून्यतो न तदेद से प्राणीकक्षणशून्यम उत्यतो नेद प्राणीकत प्रमाणशून्यचिता सेवन प्रमाणशन विषय सिद्ध नहीं होगा तो उनका तो तो तो भेद प्रामाणिक नहीं होगा नद्भेद से तयर्भेद से दर्शन और उद्देश्य दोनों का भेद प्रामाणिक नहीं है कथम तरी लौकिका परीक्षका प्रमाण प्रमेय विभाग प्रवृत्ति, यदि भेद प्रामाणिक नहीं एक होता प्रमाण एक प्रमेय प्रमाण प्रमेदी विभाग किया न्याय विषय पदार्थ विभाग प्रमाण अलग और प्रमेय अलग में कहते ज्ञान अलग और ज्ञ अ अलग विवाह कैसे होता है सामान्य में और परिचय का शास्त्र विचार करने वाले प्रमाण प्रमेय विभाग की प्रबुद्धि कैसे होती व्यवहार के होता है इतिहास चतुर्थ पदार्थ मह तमत नैवतेन तचित वे तदहते तकर के चित्त और चैत्य विषय और विषय ये दोनों ही दोनों तद विषय के ज्ञान से ही इसे ग्रहण होता है पूर्व पूर्व संस्कार से उतरों उतर से व्यवहार किया जाता है तदेव प्रपंचतया गृह थे तनमत गृह थे उसका ही विस्तार करते घटमतिं है न ही घटम प्रत्याख्याय घटमति घटमति गृह की बुद्धि को तो निरा प्रत्याख्यान करके घट ज्ञान को नहीं जान करके घट ज्ञान के बिना घट ज्ञान को नहीं जानकर के घटोगे घट ज्ञान नहीं और घट ग्रहण होगा ऐसा नहीं हो सकता है न घटम प्रत्याख्या घटमति और घट के बिना घट ज्ञान ये भी नहीं होगा इसलिए परस्पर का पक्ष हुआ घट के प्रमाण मित्युते ज्ञान मिति अनुतरम घट्ट में क्या प्रमाण है तो उत्तर देंगे घट ज्ञान तो घट ज्ञान इससे जो उत्तर है घट केवल ज्ञान कहेंगे ये अनुतरम घट के प्रमाण केम प्रमाणम ज्ञान ज्ञान कहेंगे प्रमाण में तो पट ज्ञान से भी घट सिद्ध हो जाए यंचित ज्ञान से तो घट सिद्ध नहीं होता है घट में प्रमाण क्या है उसका उत्तर ज्ञानम ये उत्तर नहीं किसी भी ज्ञान सामान्य ज्ञान से घट सिद्ध नहीं होगा अभी तो घट ज्ञान से सिद्ध होगा केवल ज्ञान भी ये उत्तर नहीं न उत्तरम अनुत्तरम ये सब उत्तर नहीं ये क्यों उत्तर नहीं अति प्रसंगात यदि ज्ञान ही प्रमाण कहेंगे घट गए तो पुस्तक तो ज्ञान हुआ लेखन ज्ञान हुआ कोई भी ज्ञान हो तो घट में प्रमाण हो जाएगा ऐसा नहीं होता है इसलिए कहना पड़ेगा घट ज्ञान और घट ज्ञान कहेंगे ना भी घट ज्ञान प्रमाण उत्तरम घट ज्ञान उत्तर ये नहीं होगा घट में क्या प्रमाण है कहेंगे घट ज्ञान तो घट ज्ञान की स्थिति कैसे होगी घट के ज्ञान के ना घट ज्ञान घट ज्ञान में घट विशेषण घट में क्या प्रमाण है उसका उत्तर घट ज्ञान तो घट में प्रमाण पूछने के लिए फिर घट ज्ञान कहेंगे तो घट ज्ञान में घट विशेषण विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है घट ज्ञान का घट विशित ज्ञान हो विषय जाकर ज्ञान में विशेषता समझते रहता है घट विशित ज्ञान तो घट्ट रूप विशेषण ज्ञान के बिना घट ज्ञान के ग्रहण नहीं हुआ और घट ज्ञान ही प्रमाण है घट के लिए तो घट की सिद्धि के लिए घट ज्ञान की सिद्धि चाहिए और घट ज्ञान की सिद्धि के लिए घट की सिद्धि चाहिए यह अनुन्यास अन्यस प्रसंग इसलिए घट की प्रमाणम इसका उत्तर केवल ज्ञान नहीं केवल ज्ञान कहें तो घट ज्ञान से भी घट सिद्ध हो जाए और घट ज्ञान कहे तो अनुन्यास है इसलिए अतो न घट त्ञान और मान भाव तो घट्ट और ज्ञान दोनों जब सिद्ध ही नहीं हुआ उसमें एक प्रमाण है एक प्रमेय है ये दोनों का विभाग है इसे प्रमाण प्रमेय भावना संभव प्रमाणत्व एक, एक प्रमेयत्व तो ये पहले वस्तु तो सिद्ध हो सिद्ध में प्रमाणत्व प्रमेय होगा घट और ज्ञान ही सिद्ध नहीं होता है संभव होती ऐसे इसे व्यवहार होता है दृश्याम अंधजादी नाम दर्शनातिरिता नाम असानुमान ऐसा भाष्य में रहा नहीं तत्र प्रमाण प्रमेय भेद शक्यत कल्पयित मित तत्र तट ज्ञान में प्रमाण प्रमेय भेद प्रमाण प्रमेय का दोनों का भेद कल्पयित नहीं सक्य प्रमाण प्रमेय वस्तुतः स्वरूपतः सिद्धि के बिना उनका भेद कैसे सिद्ध होगा कले प्रमाण और प्रमेय घट और घट ज्ञान ये दोनों सिद्ध हो तो दोनों का भेद सिद्ध होगा स्वयं दोनों सिद्ध नहीं तो उनका भेद कल्पना नहीं कर सकते ये अभिप्राय है दृश्या अंधजादीना दर्शनातिरिता असत्त्वानुमानस्य भेदग्राहक प्रमाण बाधन परिहृत्य दृश्य जितने जीवदृश्य होते हैं अंधजाद अंधजादि जराय जाति जो जीव दृश्य है स्वप्न में भी दृश्य है जागृत में भी दृश्य है और जितने सो दृश्य है चित्त दृश्य हेतु के द्वारा वह ज्ञान से अतिरिता नहीं कहा दर्शनातिरिता होता दर्शन इसे दिखता है दृश्य ज्ञान से अलग किंतु सिद्धांत ने कहा ओ, है नहीं असतमान से है ही नहीं चित्त से भिन्न चित्त नहीं है ये अनुमान क्या था तो। जब ये अनुमान करेंगे ये अनुमान का बाद होता है भेद ग्राहक प्रमाण बाद हम पहले पूर्व पक्षी की शखापी घट में हम जाना घट होता है विषय ज्ञान है प्रमाण ज्ञान प्रमाण प्रमे भेद ग्रह का है चित्त और उसका विषय का भेद ग्रहण होता है भेद ग्रह के प्रमाण से अनुमान बाधित हो जाएगा ऐसा शब्द ने पर उसका उत्तर दिया न घट और घट ज्ञान दोनों ही सिद्ध नहीं होते दोनों सिद्ध नहीं होने से दोनों का भेद को कोई प्रमाण ही नहीं जिस प्रमाण से अनुमान का बाध होगा इसे अब कहा ऐसे प्रमाण बाध अनुमान का बाध परिहार किया गया परिहार करके दर्शन अतिरिक्त ऐसा मत्स्य यदि ज्ञान से अतिरिक्त दृश्य अंद्रजादि कुछ है ही नहीं जीव को ही नहीं ज्ञान से अतिरिक्त उनके ज्ञान से अतिरिक्त नहीं जिसे सपना चित्त से अतिरिक्त दृश्य नहीं जागृत काल में उनके दर्शन ज्ञान चित्त से अतिरिक्त विषय नहीं ऐसा यदि मानेंगे तो जन्मादि प्रत्यय बाद जन्मादि प्रत्यय होता है देवदत्त से पुत्र जात हो। पशुर जात मृत ऐसे जन्मादि प्रत्यय होता है जन्म नृत्यादि का ज्ञान होता है उसे ज्ञान के द्वारा बाद होगा जो जन्म विज्ञान शात्र वस्तु नहीं है तो फिर वस्तु जन्मादि की प्रकृति कैसे होगा प्रकृति जब होती है प्रकृति अन्यथा अनुपत्तिया विषय प्रमेय ज्ञान से भिन्न है यह सिद्ध होगा तो हनुमान का बाद हो जाएगा जन्माधिपत्ये प्रत्येक दर इशंक्य परहार करते यथा यथा जायते जीवो जायते तथा तथा सर्वे सर्वे न भगनते था था न यम जीव जायते मियेते नव तथा न यथा स्वप्नमयो जीव स्वप्न दृश्य जीव को कहते स्वप्नमय हो जाए थे मृहते बीजो तो कभी जन्म होता है कोई मर जाता है सपने में देखते दे कोई जन्म हुआ कोई मर गया जाए थे मृहते बीजा तथा जीवा हमी सर्वे भवंति न भवंती च सपने में कोई जीव का जन्म कोई मरण देखने पर वास्तव कह आपसे भिन्न कोई सपन में जीव है नहीं दिखता है आपसे भिन्न कोई जीव है जड़ है चेतन है कोई शत्रु है कोई मित्र है सपने ये सब दिखते हैं इसमें किसकी जन किसका जन्म है कोई मर जाता है ये सब दिखने पर भी आपसे भिन्न नहीं इसी प्रकार जागृत कार्य में आपसे भिन्न दिखते हैं कि किस कि किसका जन्म कोई मरता है जन्म मूर्ति तो आदि दिखने पर भी तथा जीवा अमी सर्वे भवंति न भवंती तथा अमीर सर्वे जीवा जागृत काल में सब जितने जीव जीतव जन्म होते हैं न नव मर्व जाते न न नव नव जात होते न समाप्त हो जाते मर्व जाते हैं। यथा यथायाम जीव जायते म्रिये तथा जीवामी सर्वे न न तथा सर्वे यथा माया जीवो जायते नीवा यहाम जीव माया से जीव बना देते हैं एक ही जादूगर है वो दिखा देता है दो चीज पाँच दस व्यक्ति मायामय जीवो जायंत मृयत जायते मृत जन्म होता है कोई जीव कोई मरता है ऐसा दिखता है मायामय जीवो तथा जीवा अमी सर्वे भवंत न भवंती तथा अमी जागृत कारण जितने जीव सब दिखते हैं भवंते न भवंति जन्म होते मरते वस्तु तो नहीं होने पर भी जन्म मृत्यु प्रत्ये हो सकता है यथा यतको जीव जायते मियसे तथा जीवा सर्वे सर्वे न न जायते तथा जीवा, जीवा निर्मको जीव निर्मित तो का निर्माण किया गया मंत्र प्रयोग करके जीव निर्मित तो का जीव मंत्र औषधि के द्वारा बनाया जीव जायते मिलियत जन्म होता है मरता भी इसी प्रकार हमें सर्वे जीवा जगत काल जो दिखते हैं भवंती जन्म होते हैं न भवंती मरते भी तीनों के साथ टीका में यमय से निर्मित क्या जीव से विशेष बहुत समान इसमें तीन दिष्टांतिया एक स्वप्नमय एक मायामय एक निर्मित निर्मित का तो मायामय और निर्मित में क्या भेद है टीका में कहा मायामय निर्मित जीव से विशेषम भूत सामन पति इसमें भेद विशेष क्या है मायामय जीव और निर्मित जीव में क्या भेद है भूत समान प्रति बुद्धम क्षमता प्रति जो जानना चाहता है उसके प्रति कहते हैं भाष्य जादुगो ने जो बनाया वो मायामय जीवन क्या है मंत्रोष्यादिपिता मंत्र तो बनाया ये है। ये निर्मी है ये निर्मी ठीक है संविद्यतिरकन अंधजादीना परमा सत्न अनुम् न, न जन्माद्रतिभाषवाद जन्मादि का प्रतिभास होता है धान होता है प्रतीत प्रति होती इसी जन्मादि प्रतिति के द्वारा अनुमान का बाध नहीं हुआ अनुमान क्या है परमार्थ सत्ता सबका अभाव संविद अतिरिक्क ज्ञान से अतिरिक्त जितने दृश्य हैं, उनका अभाव स्वप्न में जिस प्रकार चित्त दृश्य, जितने दृश्य पदार्थ चित्त से अतिरिक्त नहीं है ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है इसी प्रकार जागृत काल में जितने चित्त दृश्य है ज्ञान पदार्थ है और तो ज्ञान से अतिरिक्त है संविध अतिरिकण ज्ञान से भिन्न अंधजादिनाम अंधज से जीव जितने दिखते हैं और आदि पशु जड़ भी जितने दिखते हैं और वस्तु तो परमार्थतः नहीं है परमार्थ तो का अभाव परमार्थ नहीं ऐसे व्यवहार होता है परमार्थ का सत्यो नहीं सपने में से दिखता है व्यवहार भी होता है विवाद करते शब्द प्रयोग करते तो व्यवहार होता है में सुख दुख भी होता है किंतु वास्तव नहीं है इसी प्रकार जागृत काल में व्यवहार होने पर भी परमार्थ तो सप्तमी सप्तभाव का जनुमान इस अनुमान का बाध होगा पूर्व पक्ष ने कहा था जन्मादि प्रत्येक तरह अब सिद्धांत का जन्मादि प्रतिभा से बाध होगा क्योंकि सपनादि में सपन में मायामय जीवन में निर्मित के में, में वहाँ सत्व नहीं होने पर भी जन्मादि प्रतीत होती है सत्वाभाविक स्वप्नादिशु जन्मादि विकल्प बाहुल्योपलंबात वास्तव सत्व नहीं है सपनमय जीव में मायमय जीव में निर्मित जीव में सत्व वास्तव पारिक नहीं होने पर भी सपनादिशु स्वप्न में माया में जन्मादि विकल्प बाहुल्योपलम्भात जन्मादि का विकल्प उपलम्ब होता है विकल्प इसलिए कहा वस्तुशून्य विकल्प शब्द ज्ञान होने पाती जैसे विकल्प ज्ञान होता है वस्तु नहीं होने पर भी इसी प्रकार जैसे कस विषान बंध्यापुत्र इसका विकल्प ज्ञान मानते शब्द जन्य विकल्प क्या है वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञान होने के बाद तो उसे के बंध्यापुत्र किसी को कुछ ज्ञान होता है जो वस्तु नहीं है इसी प्रकार जन्मादि का जो ज्ञान होता है भान होता है वस्तु नहीं होने पर भी भान होता है उसे विकल्प जन्मादि विकल्प बहुत दिखता है वस्तु नहीं होने पर भी सपन में अपने से विषय चित्त से भिन्न कुछ नहीं होने पर भी उस समय व्यवहार होता है जन्म आदि विकल्प होता है इसी सप् में आदि प्रत्येक माँ यानी नाहूल्य उपलब्ध तो सत्व नहीं होने पर भी जन्मादि प्रत्यय होता है तो जागृत काल में प्रत्यय के द्वारा सत्ताभाव का बाद कैसे हुआ यहाँ भी सत्व नहीं होकर के जन्मनादि प्रत्यय हो है इसी श्लोक त्रय से तात्पर्य माह तीनों का तात्पर्य एक साथ भाष्य स्वप्न माया निर्मित का अंधजादे जीवा यथा जायंत मृयंत स्वप्न में जीव अंधजाद जीव दिखते हैं माया जादूगर भी देखा, देखा जाता जा। है निर्मित का मंत्र औषधि के द्वारा कुछ बनाकर दिखा दिया यथा जायंत मृयंत नहीं होने पर भी उसमें जन्म मरण दिखता है तथा मनुष्यादि लक्षण अविद्यमान आय जागृत काल में जो मनुष्यादि जीव दिखते हैं अविद्यमान एक दृग रूप है चेतनात्मा आप उससे भिन्न आपके दृश्य आपके द्वारा कल्पित है आपसे भिन्न नहीं है में जिस अगर आप दिखने वाले आपसे भिन्न कोई दृश्य जीव कोई अलग है ही नहीं इसमें जीव पशु मनुष्य गुरु शिष्य कुछ भी दिखता है सपने में आपसे भिन्न कुछ भी नहीं जागृत अवस्था में कोई भी मनुष्य आदि जितने जीव दिखते हैं अथा अच्छा जड़ पदार्थ तो आपसे भिन्न कुछ नहीं भविध्यमान आयो चित्त विकल्पना मात्रा इत्य चित्त के कल्पना मात्र ही है वस्तुत चित्र ज्ञान से अतृत नहीं जन्मादिशत्यमित मान्य तम प्रति प्रागुकम स्मार कोई मानता है जन्म मरण होता है मर जाता है तो लोग कितने रोते हैं जन्म होता है कितने कुछ होते हैं जन्म हुआ मरण हुआ मरण वगैरह गया कहा नष्ट हो जाता है ये सब मिथ्या कैसे कहेंगे तो सत्य है जब तु जन्मादि सत्य मीति मन मानता है अनादिकाल से से चल रहा है अभी अनादिकाल से जागृत काल में सत्य तो बुद्धि है ये सपना मिथ्या अभी निश्चय करते है सब लोगों अभी सब लोग जागने के बाद कहते झूठा में सपना में जैसे देखा निश्चित तो होने पर भी फिर आज रात में कुछ स्वप्न देखना है देखते समय उसमें क्या लगता है सत्य ही लगता है उस समय नहीं लगता मैं सपना देखता हूँ तो सन्नत में जागृत जागृत कार में व्यवहार करता हूँ जितने भी सपना देख कर के बाद होता है रोज रोज सपना देखो बाद होता है फिर आगे सपना देखा निश्चित है आप इसी के समय फिर आज सपना देखो मैं बम्बे में हूँ रामेश्वर में हूँ तो समय लगता है ठीक है और जिसके उम्र अभी 40 साल के अंदर है उबलता है मेरा स्वर में, में पचास साल से या अस्सी साल से हो हिचाब बताते इतने में अभी पचास साल हो गया रामेश्वर में नहीं हो वो इतने विरुद्ध दिखता है जागृत पतंजी का विषय सब इतने असत्य है किंतु उस समय एकदम सत्य लगता है आधा घंटे में देखा ऋषि के सेंस घंटे में देखा रामेश्वर दर्शन कर रहा है वहाँ जा रहा है समुद्र में स्नान कर रहा है बह जा रहा है जग जाता है देखा है अपने कमरा में तो इतने से है तो बार बार निश्चय होता है सपन मिथ्या है फिर भी सपन देखते समय सत्य ही लगता है ठीक इसी प्रकार जागृत काल में अनादि काल से ऐसे सत्य तो बुद्धि होने से जन्मादिपत्य सत्य ऐसे मानते हैं और स्वाभाविक है तम प्रति प्राग उत्तम स्मार उसके प्रति पहले दिया था वर्णन कराते हैं न जायते जायते जायते जीवः जीवः विद्यते विद्यते न सत्यं कचिज्जा जीव संभव नीवत्दुत सत्यंकि कशिजीव न जाय न कषिजीव जा अस्य संभवो न विदे अस्य संभव कारण जन्म का कारण है अद्वितय ब्रह्म के लिए उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं तो जन्म नहीं होगा एतुतम सत्य उत्तम सत्य है व्यवहारिक सत्या उत्तम सत्य है ये प्रत्येक ब्रह्म में किंचितिदी न जाए थे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है नेह नाना से किंचन श्रुति कहती ब्रह्म में नाना है ही नहीं जन्म होगा तो नाना नहीं कैसे इसलिए ना ही है मतलब जन्म होता ही नहीं अद्वितीय ब्रह्म एक ही ब्रह्म है उससे ब्रह्म वेदम आत्मीयदम सर्वम कलम ब्रह्म बहुत श्रुति प्रत्येक जो आप अपना स्वरूप है वही ब्रह्म है उससे भिन्न कुछ भी नहीं कभी ब्रह्म वेदम आत्मवेदम सर्वम कल विदम ब्रह्म वासुदेव सर्व इसमें चर्चा थे आपसे भिन्न कुछ भी नहीं प्रत्येक तो में कुछ उत्पन्न होता ही नहीं वृत्तानुवाद पूर्वकं वृत्ताक श्लोकतात्पर्य मार वृत्तातीत के अदपूर्वक श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकर्कते व्यवहार सत्य विषय जीवा जन्म मरनादिस्पनाजीव व्यवहार सत्य विषय जीवाना व्यावहारिक सत्य इसमें पारमार्थी का नहीं व्यवहार में सत्य माना जाता है व्यवहार सत्य विषय जीवना जो जीव व्यवहार काल में दिखते है उसमें व्यावहारिक सत्य तो है व्यवहार सत्य है सत्य के विषय है आश्रय जीव है। जन्म मरण आदि जन्म मरण आदि जन्म मरण जन्म मृत्यु सपनादिजीवत इस उत्तम सपनादिजीव सपन में जैसे जीव जन्म मरण वाला माया में जीव जन्म मरण वाला निर्मितक जीव जन्म मरण वाला ठीक जागृत काल में के सत्य जो माना जाता है ऐसे जीव में जन्म मरण आदि मरणादिस्तव नहीं सपनादिजीवत इसे कहा गया उत्तमम तो परमार्थ सत्यम सपनादिजीवत कह थे ऐसे ही जन्म मरणादि है जागृत काल में जन्म मरण आदि दिखता है सपन में जीव में जैसे दिखता है और वास्तव उत्तम सत्य परमात्मा सत्य तो न कष जाए तो जीवन जन्म होता ही नहीं जो जन्म दिखता है वो सपना जन्म जैसे क्योंकि पहले जन्म दिखता है कहेंगे जन्म नहीं है तो ग्रहण नहीं होता है इसलिए कहते तो हैं जन्म मरम जो दिखता है सपन में जैसे दिखता है और स्वप्न में जो दिखता है वो मिथ्या है इसे जागृत में जो दिखता है मिथ्या है मिथ्या है मतलब नहीं है किंतु दिखता है। यही मिथ्या है है तो मिथ्या नहीं न होने पर दिखता है वही मिथ्या है असत और मिथ्या में भेद है असत पुत्र नहीं है कभी दिखता ही नहीं और ये मिथ्या है नहीं होने पर भी दिखता है ये अनिर्वचनी है और वस्तुता तो विचार करेंगे अनिर्वचन कह करके तो समझ आ देते क्योंकि वास्तव नहीं है किंतु दिखता है और विचार करेंगे वास्तव नहीं तो है ही है ही नहीं वास्तव जन्म नहीं तो जन्म है ही नहीं और वास्तव जन्म को सपने में कोई बंध्यात्री देखे उसका पांच पुत्र और थोड़ी अपुत्र दूर होगा तो, तो पुत्र ही नहीं इस प्रकार जो मायामय माया से जन्म वास्तव जन्म नहीं तो जन्म है ही नहीं यही तात्पर्य न कष्ट जाए थे जीव यही उत्तम सत्य है परमात्मा सत्य है कष्टि जीवन जाए थे अक्षराणी न व्याख्या व्याख्या तत्वादित ये श्लोक क्या शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पहले अन्यत। उप्तह अर्थो यस्य अन्यस्य व्याख्याम से कहा गया कल्पित दृश्य संवेदन से कलश्योपहृत दृश्य द्रष्टुर्व्यतिररेक सत्तमी सपन दृष्टि संवेदन है ज्ञान जिसको चित्त शब्द से कहा संवेदन ज्ञान से कल्पित तो दृश्य उपहित रूपण ज्ञान जो दृश्य होता है घट ज्ञान मुझे हुआ अनुभव होता है घट ज्ञान में मुझे आतम घट ज्ञान वान अहम घट ज्ञान का जो ग्रहण होता है वेदांतिक अनुसार घट ज्ञान होते ही साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो जाता है घट ज्ञान किंतु जो घट ज्ञान वान ऐसे हो, होता है शब्द प्रयोग करते है घट ज्ञान का जो प्रकाश होता है कल्पित घट रूप दृश्य उपहित रूपेण घट ज्ञान वान वा घट ज्ञान में घट हो गया विशेषण घट है कल्पित दृश्य दृश्य उपहित तो, दृश्य रूप उपाधि विशिष्ट भी केवल ज्ञान का ग्रहण नहीं होता केवल ज्ञान नहीं निराकारतयाधिया अर्थ नशेष ही निराकारतयाधियाम बुद्धि निराकार अर्थ से बुद्धि का भेद होता है विशेष उसका विशेषण ही तो विषय होता है कल्पित दृश्य उपाधि दृश्य को युतकोपहित कहते तो हैं ज्ञान कल्पित दृश्य उपहित रूपेण दृश्य ज्ञान का ग्रहण होता है दृश्य विषय विशिष्ट न विषय विशिष्ट रूप से ही दृश्य होता है केवल ज्ञान ग्रहण का ग्रहण नहीं होता है घट ज्ञानवान अहम ज्ञानवान हम कहें तो किंचित ज्ञानवान हम विषय वहाँ विवक्षित है विषय के ना केवल ज्ञानवान ही होता है इसलिए कल्पित दृश्य उपहित रूप से दृश्य हो गया ज्ञान ज्ञान जब यह दृश्य हो गया उपहित रूपेण दृश्य तो ने दृश्य हो गया वो अभी नहीं है द्रष्टुर व्यतिरिक्क न सपन दृश्य होने के का कारण जो दृश्य है वह दृष्टा से नहीं जैसे सपन ज्ञान सपन दृष्टा से नहीं इसी प्रकार जितने घटपट आदि ज्ञान घटपट आदि विशिष्ट कल्पित दृश्य विशिष्ट ज्ञान और दृष्टा से अतिरिक्त नहीं दृष्टुर्तिरिक्क न सप्तम न दृष्टा से अतिरिक्त नहीं सपन दृष्टानते हैं सपन दृष्टान में जिस प्रकार सपन दर्शन सप्नद्रष्टा से भिन्न नहीं है ठीक इस प्रकार जागृत काल में जितने नहीं घटपटाद ज्ञान वो तो ज्ञान जागृत दृष्टा से अतिरिक्त नहीं सपन दृष्टान के द्वारा कहा गया दृष्टानते उत्तम इधान तत्वतः संवेदन सेबंधभा आपने व संवेदन मित्र अभी कहते संवेदन ज्ञान के साथ विषय का संबंध ही नहीं होता है संवेदना से विषय संबंध विषय के साथ संबंध नहीं आत्मा एवं संवेदन आत्मा ही संवेदना स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त संवेदन नहीं है ये पहले कहा संवेदन ज्ञान स्वप्नद्रष्टा के दृश्य होने से स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है अभी कहते जो ज्ञान स्वप्न दृष्टा ही है आत्मा ही है आत्मा से अत्रिता नहीं क्योंकि ज्ञान के साथ विषय का संबंध नहीं होता है धृक होता है असंग दृश्य होता है घटपट आदि विषय मिथ्या है मिथ्या होने के कारण मिथ्या वस्तु का सद्वस्तु ज्ञान के साथ असंग आत्मरूप धृक के साथ संबंध नहीं होता है संबंध नहीं होने से वस्तुतः संवेदन तो आत्मा ही व संवेदन ज्ञान आत्मा ही है चित्तस्पंदत भद्वित चित मसंगं तेनाति द ग्रह्य ग्राहकवद्व ग्राह्य विषय ग्राहक जान बालिजद्वैत ग्रह्य ग्राहकवत ग्राह्य और ग्राहक है ग्राहक वाला ग्राह्य ग्राहक ग्राह्य दृश्य ग्राहक जान उवैत ग्राह्य ग्राहकवाला चिस्पंद चित्तक चित्त का स्पंदन क्या है चित्त को चिद रूप ज्ञान का विवर्तन चिद रूप ज्ञान है ज्ञान से अत्रित नहीं अतिरिक्त नहीं मतलब उसका विवर्त ऐसा दिखता है ज्ञान निर्विषय विषय रही था विषय वस्तु तीन चिद रूप आत्मा ही निर्विषय ज्ञान नित्यम तेन असंगम के असंग उससे अतृत विषय नहीं किसके साथ संबंध होगा असंगई से कहा गया कोई तो चित्त सिद्ध रूप है ज्ञान वो असंग है वही तो नित्य है और बाकी सब जो दिखता है उसका भी वर्त है जैसे सपने में आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है एक दृग रूप है आत्मा सत्य है उससे अतिरिक्त दृष्टि दर्शन संकल्पित है जैसे जा सपन में इस प्रकार जागृत काल में ज्ञान ज्ञे पदार्थ सौकल्पित है एक दृघ रूप है आत्मा नि असंग विवर्त है सारा प्रथम ठीक है अक्षरा कथ शब्द कथन करते हकव ग्राह्य ग्राहकवाला ग्राह ग्राहक ज्ञान ज्ञान जेयवाला चित्तस्पंद में चित्तस्पंद का ज्ञान का विवर्ते आत्मेवर आत्मा ही, ही। क्योंकि क्या जागृत अलग नहीं है तो दृ ही है तो रूप से दिखता है तो रूप से दिखता है है तो आत्मा ही, ही। करें करें तो है विषय नहीं आत्मा से तो कोई दृश्य पदार्थ नहीं आत्मा ही है निर्विषय निर्विषय नित्यम असंग निर्विषय होने से नित्य है असंग घटा ज्ञान पट ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है घटा विषय के ज्ञान पट विषय ज्ञान घटाकर पटाकार वृत्ति में ही व्यवहार होता है सभी विषय होती वृत्ति उसकी उत्पत्ति नाश है वस्तु तो उत्पत्ति नाश किसकी वृत्ति की वृत्ति है अंतकरण का परिणाम है उपाधि है उसके नाश उत्पत्ति से ज्ञान में उत्पत्ति नाश व्यवहार किया जाता है जैसे घट की उत्पत्ति नाशाकाशी की उत्पत्ति घट का नाश ऐसे व्यवहार किया जाता है आकाश को नित्य मानने वाले भी न्याय के लोग घट उत्पत्तिया घटाकार घटनाकार घटाकार नष्ट ऐसे व्यवहार करते है ठीक इसी प्रकार ज्ञान नित्य है एक सर्वत्र अनुगत है घटाकार तो पटाकार जितने वृक्ष है उसमें आलूढ़ोप ज्ञान एक किन्तु उसकी उपाधि अभिव्यंजी का दृष्टि है दृष्टि के द्वारा ज्ञानी की अभिव्यक्ति होती है वृत्ति घटाकर वृत्ति अंसर्गण का परिणाम हो ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंत ब्रम रूप ज्ञान का अभिव्यंजिका है अभिव्यंजिका उपाधि है अभिव्यंजी का उपाधि की उत्पत्ति नाश होने से वृत्ति अभिव्यक्त चयित में भी उत्पत्ति नाश का व्यवहार होता है वस्तु तो वृत्ति सविषय के जो ज्ञान है वो सविषय के निर्विषय के और निर्विषय होने से और नित्य है वह असंग के साथ उसका संबंधन विषय के वृत्ति का अंतकरण परिणाम होता है दोनों ही व्यावहारिक वृत्ति और विषय चैतन्य जो वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है वो चैतन्य है और निर्विषय है उसे निर्विषय तेनाली में संबाधित है निर्विषय होने से असंगत विषय नहीं है उसका विषय हो तो विषय के साथ ज्ञान का संग कहेंगे वृत्ति का संग होता है उसका सविषय की वृत्ति किंतु जो कि ज्ञान सविषय का प्रसिद्ध है वो वृत्ति को लेकर के शुद्ध चैतन्य को ज्ञान निर्विषय है, है। निर्विस उनसे असंग है असंग सिद्धे वृत्ति में संबाधित प्रमाणे असंगो ही पुरुष इस सूचे अयम पुरुष असंग पुरुष आत्मा चैतन असंग है किसके साथ संबंध नहीं होता उससे अतिरिक्त तो कुछ है उसका संग हो नहीं सकता है ये सत्य है आत्मा सत्य असत है उसके साथ उसका है है। प्रमाण से आत्मा असंग सिद्ध असंग युक्ति से सिद्ध हुआ निर्विषय है क्योंकि चित्त परमार आत्मा है किसका दृश्य वस्तुतः तो चित्त से अलग नहीं कि तभी दि दृष्टता से अतरित नहीं वो तो वस्तुतः तो आत्मा ही है उसका विवर्त सब तो तो तो कुछ है विवर्त है सब कुछ मतलब आत्मा का कुछ परिवर्तन नहीं होता है उससे रहता है केवल सपन में जैसे दिखते है ऐसे जागृत है सब दिखता है वो सदस्य कुछ है ही नहीं होने से चीज रूप दृ के साथ विषय का संबंध नहीं असंग है। असंग होने से निर्विषय क्या निर्विषय विषय के साथ संबंध नहीं तो विषय नहीं उसका निर्विषय होने से असंग और असंग है ये निश्चय कहा गया श्रुपति से युक्ति से सिद्ध जो असंग है थी। उसका सिद्ध करते भागते नहीं सविषय से ही विषय संग जो सविषय होगा जिसका विषय न सवर्तित सविषय जिसका विषय है उसका विषय संग होगा घटाचार वृत्ति घट के साथ इसका संबंध होता है अंतरण का परिणाम वृद्धि है जो बाहर इंद्र के द्वारा बाहर जाकर के घट के देश में संबंध होता है घट के साथ वृत्ति का संबंध है वो सभी वृत्ति के साथ संबंध होगा और आत्मा निर्विस है निर्विस होने के कारण विषय के साथ इसका संबंध नहीं होगा असंग चितम असंग नहीं निर्विषय है निर्विस होने कारण संग नहीं संस निर्विश्वाद चित्तम असंगम चित्त शब्द से चिद रूप ज्ञान आत्मा ही दृघ भद्रम पशेना शबीर चीज रंग सुनोम देवरी स्वस्ति स्वस्ति नोषा विश्व स्वस्ति ओ सा